श्री राम वचनामृत परिच्छेद ४९ दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ वेदांतवादियों का मत माया अथवा गया। आज रविवार का दिन है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा १९ अगस्त अट्ठारह सौ ईस्वी अभी कुछ देर पहले देवी का भोग लगा और आरती हुई अब मंदिर बंद हो गया है श्री रामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे थे विश्राम के बाद अभी दोपहर का समय ही है वे अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए हैं इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी चर्चा होने लगी श्री रामकृष्ण मास्टर से देखो अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं आत्मज्ञानी कहते हैं सोहम अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूँ यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है सब कुछ किया जा रहा है फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूँ यह कैसे हो सकता है वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है सुख दुख, पाप पुण्य ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं धुआँ दीवार को मैला करता है पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं ख अर्थात आकाशवत हूँ वह परम भक्त था उसके मुँह में यह बात भले ही शोभा दे पर सबके मुँह में यह शोभा नहीं देती पर मैं मुक्त हूँ यह अहमान बड़ा अच्छा है मैं मुक्त हूँ कहते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है और मैं बद्ध हूँ कहते रहने से कहने वाला बद्ध ही रह जाता है जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूँ वही सचमुच गिरता है कहते यही रहना चाहिए मैंने उनका नाम लिया है अब मेरे पाप कहा मेरा बंधन कैसा देखो मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि वह बहुत बीमार है यह क्या है माया या दया मास्टर मास्टर भी क्या कहे मौन रह गए श्री राम कृष्ण माया किसे कहते हैं पता है माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र भांजे भांजी भतीजे भतीजी आदि आत्मीय जनों के प्रति प्रेम यही माया है और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दिया है मुझे यह क्या हुई माया या दया हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था बड़ी सेवा की थी अपने हाथों मेरा मैला तक साफ किया था पर अंत में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बांध पर जाकर गंगा में डूब कर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था इस समय यदि उसे कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता पर मैं किस बाबू से कहूँ कौन कहता फिरे